राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भारत की महान विभूतियों पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सरदार पटेल मैं कम बोलने वाला आदमी हूं क्यों क्यों मैं कम बोलता हूं एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मवनम मुरकस्य भूशन जादे बोलना अच्छा नहीं है वो विद्वानों का काम है लेकिन जो हम बोले उसे के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुक्साम कर लिए इसलिए भी मैं कम बोल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ-साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था उनके पिता झवेरभाई करमसाट गांव के साधारण किसान थे मां लाडबाई सौम्या और मिलनसार महिला थीं उनके पांच बेटे और एक बेटी थी वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेटलाड चले गए वहां वे पढ़ाई के साथ-साथ ही खेलकूद कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे तभी एक दिन वल्लभ वल्लभ हां अरे तुमने कुछ सुना क्या क्या हुआ घनश्याम अरे वो अपने देसाई सर है ना हां उन्होंने रामजी को क्लास से निकाल दिया क्लास से निकाल दिया हां मगर क्यों वो तो बड़ा सीधा-साधा लड़का है रामजी के पास किताब नहीं थी घर से पैसे नहीं आए इसलिए वो खरीद नहीं सका पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते उन्होंने रामजी पर 4 आना फाइन कर दिया किताब न लाने पर 4 आना फाइन फिर क्या हुआ फिर क्या आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा क्यों रामजी फाइन लाए हो तो बेचारा रामजी बोला नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है तो जानते हो इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले निकल जाओ मेरी क्लास से और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना हम्म यह तो सरासर अन्याय है ठीक है तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा क्या कह रहे हो देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम जानता हूं लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है हम गरीब घरों के लड़के हैं हमारे मां-बाप किसी तरह पेट काटकर हमें पढ़ाते हैं अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े तो हमारे मां-बाप इतना पैसा कहां से लाएंगे भाई लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के चाराने का ही सवाल है सवाल चाराने का नहीं है घनश्याम सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है बात-बात पर मारपीट बात-बात पर फाइन इसी तरह वो पारिक सर हैं जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कॉपी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे महंगा सामान बेचते हैं फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है हां और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते इसीलिए तो कहता हूं सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो चलो सब लड़कों से बात करते हैं ठीक है उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी क्लास में ना जाए लेकिन वल्लभ सुनो तो सही अगर इतने सारे लड़के क्लास में ना जाकर इधर-उधर घूमेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या हां यह तो तुम ठीक कहते हो ठीक है इसका हल भी मैंने सोच लिया है क्या स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे ना इधर-उधर भटकेंगे ना शोर करेंगे तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो और सुनो हुँ? बाबू से कहो आ, कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करें घड़ों की व्यवस्था पर वो क्यों अरे भाई इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे स्कूल नहीं जाएंगे हां वल्लभ ये ठीक है वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही 3 दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी-अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी इस घटना से वल्लभ भाई के दो प्रमुख गुण प्रकाश में आए एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता कठिन से कठिन परिस्थिति में वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई उन्हें अहमदाबाद नगरपालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की ये क्या दिनेश भाई आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या हां भाई इरादा तो पक्का है पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए हां काफी स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमुनालाल बजाज भी थे अच्छा हम सेठ जमुनालाल को भी नहीं छोड़ा तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा सेठ जमुनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं हम वही खेड़ा सत्याग्रह वाले बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं अब वही झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभालेंगे तो ये लो वो आ ही गए क्यों दिनेश भाई कैसे हो यहां का क्या समाचार है जी मैं अच्छी तरह हूं पर आप यात्रा से आए हैं थके होंगे कुछ देर आराम कर लीजिए बाकी बातें कल होंगी नहीं भाई मैं किसान का लड़का हूं आज का काम कल पर नहीं छोड़ता तुम पहले यहां का हाल सुनाओ हां जी यहां का हाल ठीक नहीं है सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है सबसे पहले तो हमें स्वयंसेवकों की आवश्यकता है हम्म मेरा भी यही ख्याल है पर नागपुर में इतने स्वयंसेवक मिलने कठिन है ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखाएं जी और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयंसेवक यहां भेजने की व्यवस्था करें उससे क्या होगा भाई अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने नहीं देगी पकड़कर जेल में डाल देगी अगले दिन फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए और स्वयंसेवक चाहिए या नहीं हां हां ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम 50 लोग जुलूस निकालें और गिरफ्तारी दें देखना है अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी नागपुर जेल भर गई तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में किसी दिन स्वयंसेवकों की कमी नहीं हुई आखिर अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जुलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार से अपील की लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया उन्होंने गांव-गांव घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स ना दें मैं आप लोगों को यह साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े-बड़े हथियार नहीं दे सकता ठीक बात है बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य है यही वह हथियार है जिनसे आपको यह लड़ाई लड़नी है हां बिल्कुल लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी ठीक है हम साथ तैयार मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी लेकिन एक बात तो बताइए क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी नहीं सरकार के या अफसर क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे तो फिर आप लोग किस लिए हैं सरकार आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे अगर आपकी एकता में बल है तो कोई दूसरा आपकी जमीन पर हल नहीं चला सकेगा सारे गुजरात के किसान आपका साथ देंगे सारे देश के किसान आपका साथ देंगे अरे किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या जाड़े गर्मी बरसात में कौन खून पसीना एक करके फसल उगाता है कीड़े मकोड़ों सांप बिच्छुओं की परवाह ना करके कौन उन फसलों की रखवाली करता है अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है आप आप एक बार इन कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए आपकी जीत निश्चित है, है। बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थीं यह गांधीजी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा इस आंदोलन के बाद से सरदार पटेल गांधी जी के बहुत निकट हो गए गांधी जी ने जान लिया था कि उनके आदर्शों को यदि कोई व्यक्ति व्यावहारिक रूप दे सकता था तो वो सरदार पटेल ही थे असहयोग आंदोलन खादी प्रचार चुनावों की व्यवस्था सूखा बाढ़ महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और तब से स्वतंत्रता हासिल कर ली है स्वतंत्रता हासिल कर ली है स्वतंत्रता से पहले देश में लगभग 550 छोटी बड़ी रियासतें थीं इन रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि वे चाहें तो अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रख सकती हैं या फिर भारत या पाकिस्तान में से किसी एक का हिस्सा बन सकती हैं पाकिस्तान की यह कोशिश थी कि भारत के अंदर की कुछ रियासतें पाकिस्तान में विलय स्वीकार कर लें लेकिन सरदार पटेल की कुशल राजनीति के फलस्वरूप उसका यह स्वप्न पूरा नहीं हो सका और 15 अगस्त 1947 के पहले ही लगभग सभी रियासतों ने भारत में विलय स्वीकार कर लिया सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई गांधी जी की हत्या से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा लेकिन वे अपनी पहले की सी दृढ़ता से अपने काम में लगे रहे 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ 1991 में उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया यही कृतज्ञ राष्ट्र की इस लौह पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है सरदार पटेल अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉ सुभद्रा शर्मा विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता कलाकार मंजुमेनी के एस पवार राम मेनी नीरज शर्मा बावला कोचर और जैमिनी कुमार ध्वन्यांकन सतीश लाडे निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो